श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उनहत्तर चौबीस दिसंबर अठारह सौ तिरासी श्री रामकृष्ण और योग शिक्षा शिव संहिता संध्या के बाद श्री रामकृष्ण भक्तों के साथ बैठे हुए हैं मणि भी भक्तों के साथ जमीन पर बैठे हैं योग के संबंध में छठ के संबंध में बातचीत हो रही है ये सब बातें शिव संहिता में है श्री रामकृष्ण ईड़ा पिंगला और सुषुमना सुशुमना के भीतर सब पद्म हैं सभी चिन्ह में जैसे मोम का पेड़ डाल पत्ते फल सब मोम के मूलाधार में कुंडलनी शक्ति है वह पद्म चतुरदल है जो आद्या शक्ति है वही कुंडलनी के रूप में सबकी देह में विराजमान है जैसे सोता हुआ सांप कुंडलाकार पड़ा रहता है प्रसुप्त भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी मणिशे भक्ति योग से कुंडल कुल कुंडलिनी शीघ्र जागृत होती है इसके बिना जागृत हुए ईश्वर के दर्शन नहीं होते तुम एकाग्रता के साथ निर्जन में गाया करना जागो मां कुल कुंडलिनी तुम नित्यानंद स्वरूपणी प्रसुप्त भजगाकारा, आधार पद्मवासिनी गाना गाकर ही राम प्रसाद सिद्ध हुए थे व्याकुल होकर गाना गाने पर ईश्वर दर्शन होते हैं मड़ि जी हाँ यह सब एक बार करने से ही मन का खेद मिट जाता है श्री राम कृष्ण आह खेद मिट जाता है सत्य है योग के संबंध की दो चार बातें तुम्हें बतला दे, देनी चाहिए गुरु ही सब करते हैं नरेंद्र स्वतः सिद्ध बात यह है कि अंडे के भीतर बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक चिड़िया उसे नहीं फोड़ती परंतु कुछ साधना करने चाहिए गुरु ही सब कुछ करते हैं परंतु अंत में कुछ साधना भी करा लेते हैं बड़े पेड़ को काटते समय जब लगभग काटना समाप्त हो जाता है तो कुछ हटकर खड़ा हुआ जाता है पेड़ फिर आप ही हरहरा कर टूट जाता है जब नाली काट कर पानी लाया जाता है और जब वह समय आता है कि थोड़ा सा ही काटने से नहर के साथ नाली का योग हो जाए तब नाली काटने वाला कुछ हट खड़ा हो जाता है तब मिट्टी भींग कर धस जाती है और नहर का पानी हरहरा कर नाली में घुस पड़ता है अहंकार उपाधि इन सब का त्याग होने के साथ ही ईश्वर के दर्शन होते हैं मैं पंडित हूँ मैं अमुक का पुत्र हूँ मैं धनी हूँ मैं मानी हूँ इन सब उपाधियों को त्याग देने से ही ईश्वर के दर्शन होते हैं ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य संसार अनित्य है इसे विवेक कहते हैं विवेक के हुए बिना उपदेशों का ग्रहण नहीं होता साधना करते करते ही उनकी कृपा से लोग सिद्ध होते हैं कुछ परिश्रम भी करना चाहिए इसके बाद दर्शन और आनंद अमुख स्थान पर सोने का घड़ा पड़ा हुआ है यह सुनते ही मनुष्य दौड़ पड़ता है और खोदने लग जाता है खोदते खोदते सिर से पसीना निकल जाता है बहुत देर तक खोदने के बाद कहीं गुदार में कुदार में ठंडका ठनकार आती है तब कुदार फेंक कर वह देखने लगता है कि घड़ा निकला या नहीं घड़ा अगर दीख पड़ा तब तो उसके आनंद का पारावार नहीं रह जाता वह नाचने लगता है घड़ा बाहर लाकर उसमें से मुहर निकाल कर वह गिनता है तब कितना आनंद होता है दर्शन स्पर्श और संभोग क्यों मरी ये हाँ श्री राम कृष्ण कुछ देर चुप हो रहे फिर कहने लगे जो मेरे अपने आदमी हैं उन्हें डांटने पर भी वे आएंगे आहा नरेंद्र का कैसा स्वभाव है मां काली को पहले उसकी जिम में तो आता था वही कहता था मैंने चढ़कर एक दिन कहा था मूर्ख मैं चढ़ एक दिन कहा था मूर्ख तू तो अब यहाँ न आना तब वह धीरे धीरे जाकर कुछ काम करने लगा जो अपना आदमी है उसको तिरस्कार करने पर भी वह नहीं होता क्यों मणि जी हाँ श्री कृष्ण नरेंद्र स्वतः सिद्ध है निराकार पर उसकी निष्ठा है मणि साहास्य जब आता है तब एक महाभारत व्रत लाता है श्री कृष्ण आनंद से हंसते हुए कहते हैं हाँ सच है दूसरे दिन मंगलवार 25 दिसंबर कृष्ण पक्ष की एकादशी है दिन के 11 बजे का समय होगा श्री राम कृष्ण ने अभी भोजन नहीं किया मड़ी और राखाल आदि भक्त श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण मणि से एकादशी करना अच्छा है इससे मन बहुत पवित्र होता है और ईश्वर पर भक्ति होती है समझे मड़ी जी हाँ श्री रामकृष्ण धान की लाही और दूध यही खाओगे क्यों परीक्षे 70 रामचंद्र दत्त के बगीचे में आज बुधवार है छब्बीस दिसंबर अठारह सौ श्री राम कृष्ण राम बाबू का नया बगीचा देखने जा रहे हैं राम बाबू श्री कृष्ण को साक्षात अवतार जानकर उनकी पूजा करते हैं वे प्रायः दक्षिणेश्वर में आते हैं और श्री राम कृष्ण के दर्शन तथा तो उनकी पूजा करते हैं सुरेंद्र के बगीचे के पास उन्होंने नया बगीचा तैयार किया है इसी बगीचे को देखने के लिए श्री रामकृष्ण जा रहे हैं गाड़ी में मणिलाल मल्लिक मास्टर तथा अन्य दो एक भक्त हैं मणिलल मल्लिक ब्राह्मण समाज के हैं ब्राह्मण भक्तगण अवतार नहीं मानते हैं श्री रामकृष्ण मणिलाल के प्रति उनका ध्यान करना हो तो पहले उनके उपाधि उपाधिशून्य स्वरूप का ध्यान करने की चेष्टा करनी चाहिए वे उपाधियों से शून्य वाक्य और मन से परे हैं परंतु इस ध्यान द्वारा सिद्धि प्राप्त करना बहुत ही कठिन है वे मनुष्य में अवतीर्ण होते हैं उस समय ध्यान करने की विशेष सुविधा होती है मनुष्य के बीच में नारायण है देह आवरण है मानो लाल टेन के भीतर बत्ती जल रही है या मानो कांच में से भीतर की बहुमूल्य वस्तुएं दिखाई दे रही हैं गाड़ी से उतरकर कर श्री रामकृष्ण बगीचे में पहुँचे राम तथा अन्य भक्तों के साथ पहले तुलसी कानन देखने के लिए जा रहे हैं तुलसी कानन देख कर श्री रामकृष्ण खड़े होकर कह रहे हैं वाह सुंदर स्थान है यह यहाँ पर ईश्वर का चिंतन अच्छा होता है श्री रामकृष्ण अब तालाब के दक्षिण वाले कमरे में आकर बैठे राम बाबू ने थाली में अनार संतरा तथा कुछ मिठाई लाकर उन्हें दी श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ आनंद करते हुए फल आदि ग्रहण कर रहे हैं कुछ देर बाद सारे बगीचे में घूम रहे हैं अब आप ही सुरेंद्र के बगीचे में जा रहे हैं थोड़ी देर पैदल जाकर गाड़ी में बैठेंगे गाड़ी से सुरेंद्र के बगीचे में जाएंगे। भक्तों के साथ पैदल जाते हुए श्री रामकृष्ण देखा कि पास वाले बगीचे में एक वृक्ष के नीचे एक साधु अकेले खटिया पर बैठे हैं देखते ही वे साधु के पास पहुँचे और आनंद के साथ उनसे हिंदी में वार्तालाप करने लगे श्री रामकृष्ण साधु के प्रति आप किस संप्रदाय के हैं गिरी या पूरी कोई और उपाधि है क्या साधु लोग मुझे परमहंस कहते हैं श्री राम के अच्छा अच्छा शिवो हम यह अच्छा है परंतु एक बात है यह सृष्टि स्थिति और प्रलय सभी कुछ हो रहा है उन्हीं की शक्ति से यह आद्या शक्ति और ब्रह्म अभिन्न है ब्रह्म को छोड़कर शक्ति नहीं होती जिस प्रकार जल को छोड़कर लहर नहीं होती वाद्य को छोड़कर वादन नहीं होता जब तक उन्होंने इस लीला में रखा है तब तक द्वैत ज्ञान होता है शक्ति को मानने से ही ब्रह्म को मानना पड़ता है जिस प्रकार रात्रि का ज्ञान रहने से ही दिन का ज्ञान होता है ज्ञान की समझ रहने से ही अज्ञान की समझ होती है और एक स्थिति में भी दिखाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान तथा अज्ञान से परे है मुँह से कुछ कहा नहीं जाता जो है सो है इस प्रकार कुछ वार्तालाप होने के बाद श्री रामकृष्ण गाड़ी की ओर जा रहे हैं साधु भी उन्हें गाड़ी तक पहुंचा देने के लिए साथ साथ आ रहे हैं मानो श्री राम कृष्ण उनके कितने दिनों के परिचित हैं साधु की बाँह में बांह डालकर वे गाड़ी की ओर जा रहे हैं साधु उन्हें गाड़ी पर चढ़ाकर अपने स्थान पर आ गए अब श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के बगीचे में आए हैं भक्तों के साथ बैठ साधु की ही बात शुरू की श्री रामकृष्ण ये साधु अच्छे हैं राम के प्रति जब तुम आओगे तो इस साधु को दक्षिणेश्वर के बगीचे में ले आना ये साधु बहुत अच्छे हैं एक गाने में कहा है सरल हुए बिना सरल को पहचानना नहीं जाता निराकारवादी अच्छा ही है वे ही निराकार और साकार हुए हैं और भी कितने ही कुछ हैं जिनका नित्य है उन्हीं की लीला है वही जो वाणी और मन से परे हैं नाना रूप धारण करके अवतीर्ण होकर काम कर रहे हैं उसी ओम से ओम शिव ओम काली व ओम कृष्ण हुए हैं निमंत्रण में मालिक ने एक छोटे लड़के को भेज दिया है उसका कितना मान है क्योंकि वह अमुक का नाती या पोता है सुरेंद्र के बगीचे में भी कुछ जलपान करके श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर की ओर भक्तों के साथ जा रहे हैं परिच्छेद इकहत्तर ईशान मुखोपाध्याय के मकान पर कर्मयोग क्या चिरकाल तक कर्म करना पड़ेगा दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आरती का मधुर शब्द सुनाई दे रहा है उसी के साथ प्रभाती राग से मंदिर की सहनाई बज रही है श्री रामकृष्ण उठकर मधुर स्वर से नामोच्चारण कर रहे हैं कमरे में जिन जिन देवियों और देवताओं के चित्र टंगे हुए थे एक एक करके उन्हें प्रणाम किया फिर पश्चिम वाले गोल बरामदे में जाकर भागीरथी के दर्शन किए और प्रणाम किया भक्तों में भी कोई कोई वहाँ है उन लोगों ने प्रातः कृत्य समाप्त करके क्रमशः श्री राम कृष्ण को आकर प्रणाम किया राखाल श्री राम कृष्ण के साथ इस समय यहीं हैं बाबूराम पिछली रात को आए हैं मणि श्री राम कृष्ण के पास आज चौदह दिन से हैं आज बृहस्पतिवार है अगहन के कृष्णा त्रयोदशी सत्ताईस दिसंबर अठारह ईस्वी आज सवेरे ही स्नान आदि समाप्त करके श्री राम कलकत्ता जाने को तैयारी कर रहे हैं श्री राम ने मढ़ी को बुलाकर कहा आज ईशान के यहाँ जाने के लिए कह गए हैं दाबूराम आए आ, जाएगा और तुम भी हमारे साथ चलना मड़ि जाने के लिए तैयार होने लगी। जाड़े का समय है सुबह आठ बजे का समय होगा श्री राम को ले जाने के लिए नौबत खाने के पास गाड़ी आकर खड़ी हुई चारों ओर फूल के पेड़ हैं सामने भागी सब दिशाएं प्रसन्न जान पड़ती हैं श्री रामकृष्ण ने देवताओं के चित्रों के पास खड़े होकर प्रणाम किया फिर माता का नाम लेते हुए यात्रा करने के लिए गाड़ी पर बैठ गए साथ बाबूराम राम है और मणि है उन्होंने श्री रामकृष्ण की बनात बनात की बनी हुई कान ढकने वाली टोपी और मसाले की थैली साथ ले ली है क्योंकि जाड़े का समय है संध्या होने पर श्री राम बनात ओढ़ेंगे श्री राम कृष्ण का मुख्यमंडल प्रसन्न है सब रास्ता आनंद से पार कर रहे हैं दिन के नौ बजे होंगे गाड़ी कलकत्ते में आकर शाम बाजार से होकर मछुआ बाजार में आकर खड़ी हुई मड़ी ईशान का घर जानते थे चौराहे पर गाड़ी फिराकर ईशान के घर के सामने खड़ी करने के लिए कहा ईशान आत्मियों के साथ आदरपूर्वक साहस्य मुख श्री राम की अभ्यर्थना कर उन्हें नीचे वाले बैठक खाने में ले गए श्री रामकृष्ण ने भक्तों के साथ आसन ग्रहण किया कुशल प्रश्न हो जाने के बाद श्री रामकृष्ण ईशान के पुत्र शीर्ष के साथ बातचीत करने लगे श्रीष एम ए पास करके अलीपुर में वकालत कर रहे हैं एंट्रेस और एंट्रेंस और एफ़ए की परीक्षाओं में विश्वविद्यालय में उनका प्रथम स्थान आया था उस समय उनकी आयु लगभग तीस वर्ष की होगी जैसा पांडित्य है वैसा ही विनय भी है लोग उन्हें देखकर कर यह समझ लेते हैं कि ये कुछ नहीं जानते हाथ जोड़कर श्रीष ने श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया मणि ने श्री राम कृष्ण को उनका परिचय दिया और कहा ऐसी शांत प्रकृति का मनुष्य दिख नहीं पड़ता श्री राम कृष्ण शीर्ष के प्रति क्यों जी तुम क्या करते हो श्रीष जी मैं अलीपुर जा रहा हूँ वकालत करता हूँ श्री रामकृष्ण मणि से ऐसा आदमी और वकालत श्री से अच्छा तुम्हें कुछ पूछना है संसार में अनासक्त होकर रहना क्यों श्री परंतु कार्य के निर्वाह के लिए संसार में कितने ही अनुचित काम करने पड़ते हैं कोई पाप कर्म कर रहा है कोई पुण्य कर्म यह सब क्या पहले के कर्मों का फल है क्या यह करते ही रहना होगा श्री रामकृष्ण कर्म कब तक है जब तक उन्हें प्राप्त न कर सको उन्हें प्राप्त कर लेने पर सब चले जाते हैं तब पाप पुण्य के पार जाया जाता है फल आ जाने पर फूल चला जाता है फूल दिख पड़ता है फल होने के लिए संध्याधि कर्म कितने दिन के लिए जितने दिन तक ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए रोमांच न हो आए आँखों में आँसू न आ जाए ये सब अवस्थाएँ ईश्वर प्राप्ति के लक्षण हैं ईश्वर पर शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लक्षण हैं उन्हें जान लेने पर मनुष्य पाप और पुण्य दोनों के परे चले जाता है राम प्रसाद ने कहा है भक्ति और मुक्ति को मैं मस्तक पर धारण करता हूँ और काली ब्रह्म है यह मर्म जानकर धर्माधर्म को मैंने छोड़ ही दिया है उनकी ओर जितना बढ़ोगे उतना ही वे कर्म घटा देंगे गृहस्थ के बहुगर्भवती होने पर उसकी सास धीरे धीरे उसका काम घटा देती है जब दसवां महीना होता है तब बिल्कुल काम घटा दिया जाता है बच्चा हो जाने पर वह उसी को लेकर व्यस्त रहती है उसी को लेकर आनंद करती है श्रीष संसार में रहते हुए उनकी ओर जाना बड़ा कठिन है अभ्यास योग और निर्जन में साधना श्री रामकृष्ण क्यों अभ्यास योग है उस देश में बढ़ई की औरतें चिवड़ा बेचती हैं वे कितनी और ध्यान देकर कितने काम संभालती है सुनो एक तो ढेकी चल रही है हाथ से वह धान सरका रही है और एक हाथ से बच्चे को गोद में लेकर दूध पिला रही है ऊपर के जो खरीददार आते हैं उनसे मोल तोल कर रही है इधर ढेकी का काम भी चल रहा है खरीदार से कहती है तो तुम्हारे ऊपर जो बाकी पैसे हैं वे सब ले जाना तब और चीज ले जाना देखो लड़के को दूध पिलाना ढेकी चल रही है उसमें धान सरकाना और कूटे हुए धान निकालना और इधर खरीददार के साथ बातचीत करना ये सब एक साथ कर रहे हैं इसे ही अभ्यास योग कहते हैं परंतु उसका पंद्रह आना मन ढेकी पर लगा हुआ है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ढेकी हाथ पर गिर जाए और एक आना मन लड़के को दूध पिलाने और खरीददार से बातचीत करने में है इसी तरह जो लोग संसार में हैं उन्हें पंद्रह आना मन ईश्वर को देना चाहिए न देने से सर्वनाश हो जाएगा काल के हाथ पड़ना होगा और एक आने से दूसरे काम करो ज्ञान हो जाने पर संसार में रहा जा सकता है परंतु पहले तो ज्ञान लाभ करना चाहिए संसार रूपी जल में मन रूपी दूध रखने पर दोनों मिल जाएंगे इसीलिए मन रूपी दूध का दही बनाकर निर्जन में उसे मथ कर उससे मक्खन निकालकर तब उसे संसार रूपी पानी में रखना चाहिए इससे यह स्पष्ट इस है कि साधना चाहिए पहली अवस्था में निर्जन में रहना जरूरी है पीपल का पेड़ जब छोटा रहता है तब उसके चारों ओर घेरा लगाना पड़ता है नहीं तो बकरे और गवें उसे चढ़ जाती हैं परंतु उसकी पेड़ पेड़ी मोटी हो जाने पर घेरा खोल दिया जा सकता है तब तो हाथी बांध देने पर भी उस पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता इसीलिए प्रथम अवस्था में कभी कभी निर्जन में जाना पड़ता है साधना आवश्यक है भात खाओगे बैठे बैठे कह रहे हो कि लकड़ी में आग है और उसी आग से चावल पकता है इसी तरह कहने से ही क्या भात तैयार हो जाएगा एक और लकड़ी ले आकर दोनों को रगड़ना चाहिए आग तभी तैयार होगी भंग खाने से नशा होता है आनंद होता है न तुमने खाया न कुछ किया बैठे बैठे केवल भंग भंग कर रहे हो क्या इससे कभी नशा या आनंद होता है